अजीबो गरीब किस्से उलगर कोक हिंदी रूपांतर मीनाक्षी आवरण एवं रेखांकन राम बाबू अनुक्रम जेबी रेडियो और सेंध की टोली जेबी रेडियो और सफरी घड़ी जेबी रेडियो और सेंध की टोली इसी एक समय एक तेज फूर्तिला जेबी रेडियो हुआ करता था जो काफी दिनों से इस बात पर सोच विचार करता रहता कि किस प्रकार के लोगों से अधिक काम आया जा सके वह अक्सर ही अपने की मदद से से कुछ लोगों को बनाते सहयोग सुन लेता। और फिर हर किसी को इसकी जानकारी देने के लिए वह बेताब हो उठता क्योंकि तब सभी भले और सज्जन लोग इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि उन्हें किन लोगों पर नजर रखनी है इसी प्रकार के विचारों से उस नन्हे जेबी रेडियो का दिमाग भरा रहता और एक दिन जब उसका मालिक उससे बगीचे की बेंच पर भूल से छोड़कर चला गया तो जेबी रेडियो नीचे और और की नाक पर तड़ाक से तमाचा जड़ दिया कु तो डर गया और धूम दबाकर भाग खड़ा हुआ पार्क के अंदर नन्हा जेबी रेडियो फूलों के झुरमु के पीछे आसन लगाकर आराम से जल गया अपने एरियल को ऊपर उठाया और बेहतर तरीके से सुन सकने के इरादे से उसे चारों दिशाओं में घुमाया समय गुजरता गया परंतु एरियल किसी दुष्टतापूर्ण बातचीत को न पकड़ सका कोई अपने मित्र के जन्मदिन की बात करता कोई दूसरा अपने नए मकान की तारीफ कर रहा होता तो कोई तीसरा शहर पर जाने की योजना बनाता अचानक नंद जेबी रेडियो को लाई झाड़ी के किनारे वाली बेंच पर बैठे और काना फूसी करते हुए दो लड़के नजर आए उसने उनमें से एक को यह कहते सुना कल हमारा गणित का इम्तिहान है चलो कल हम स्कूल से फांकी मारते हैं ऐसा करें कि हम झूला घर चलें और चक्कर झूले की सवारी का मजा लें। दूसरा लड़का जवाब में बोला हाँ ठीक है चलो ऐसा ही करते हैं तब हमें कल के लिए मिला गृह कार्य भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तब लड़कों ने हाथ मिलाकर अपने समझौते पर मुहर लगाई तुरंत ही जेबी रेडियो अपने अधिकतम संभव ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा सुनिए सुनिए लाई झाड़ी के निकट वाली बेंच पर बैठे दो लड़के कल स्कूल से रघु चक्कर होने की योजना बना रहे हैं सुनिए सुनिए कल दो लड़के स्कूल गोल करने वाले हैं लड़के ऐसे उछलकर खड़े हो गए मानो बेंच में आग लग गई हो वे डर कर फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगे बेशक वे उसे नहीं देख सके जिसने उनकी गुप्त योजना का पर्दाफाश कर दिया था परंतु किसी मुसीबत से बचने के लिहाज से वे हड़बड़ी में भाग खड़े हुए बहुत खूब नन्ना जेबी रेडियो संतुष्ट था वे बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे लोग उन्हें निश्चित ही रोक लेंगे रोक लेंगे और उन्हें अच्छी झाड़ पिलाएंगे परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पार्क में चहलकदमी करते लोगों ने जब जोर से बोलने की आवाज सुनी तो उन्होंने अगबका कर इधर उधर देखा अपने कंधे है और अपने अपने उ कि गैर हाजिर रहने की जरूरत नहीं कर पाएंगे यह भी हो सकता है कि वे घर चले जाए और स्कूल से मिले काम को पूरा कर डाले पहली असफलता के बाद भी उस नन्हे जेबी रेडियो ने हिम्मत नहीं हारी वो फूलों की कैरी से बाहर सड़क आया और फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाने लगा नन्हे रेडियो को चौकन्ना ही रहने की जरूरत थी वह नहीं चाहता था कि उसे ढूंढ लिया जाए और गुमशुदा सामानों के विभाग में पहुंचा दिया जाए तब उसकी योजना का कोई मतलब नहीं रह जाता चलते चलते हमारा जेबी रेडियो एक फाटक पर रुक गया और उसके पीछे वाले आहाते में धीरे से खिसक आया ताकि अपने पैरों को आराम दे सके वह चलने का अभ्यस्त नहीं था और उसे थकान लग रही थी नन्ना जेबी रेडियो अहाते में लेट गया थोड़ी देर बाद उसका एरियल किसी आदमी की धीमी घर सी आवाज पकड़ने लगा जो यह कह रहा था मैं एक भीषण रूप से बड़ा चॉकलेट का डिब्बा चट कर सकता पर सच्ची बात कहूं तो लगभग दो किलो का अखरोट वाला चॉकलेट मैं खुद भी खा सकता हूँ एक तीसरी आवाज भी उसमें से आ मिली और मुझे मेरे प्यारे दोस्तों दो बड़े बड़े मलाई केक का खुशहाल मालिक बनने पर कोई ऐतराज नहीं होगा तब उस पहली वही धीमी घर वाली आवाज ने सुझाव रखा बहुत अच्छे चलो आज रात हम ब्रून में घुसते हैं उस घटिया से ताले का हमें कोई डर नहीं उसे तो मैं चुटकी बजाते खोल सकता हूं यह सुनकर दूसरा कहने लगा तुम जिस ढंग से बात कर रहे हो उसे सुनकर तो मुझे थरथरी चूटने लगी है खैर मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूं तीसरे ने चटकार भरते हुए बात जोड़ी ओ मेरे प्यारो मैं तो सुबह से ही दो बड़े बड़े जायकेदार मलाई के सपने देखता रहा हूं जल्दी से खुशनुमा घड़ी जाए वह नन्हा जेबी रेडियो अच्छी तरह समझ चुका था कि क्या चीज घटने वाली है और वह गला फाड़कर चिल्लाने लगा सुनिए सुनिए यहीं कहीं आसपास तीन आदमी आज रात ताला तोड़कर ब्रून में घुसने और चॉकलेट और केक चुराने का षडयंत्रिए कहीं आस पास वह बार बार इस चेतावनी को दोहराता रहा सड़क की पटरी पर स्त्रियों और पुरुषों के जूतों का ठिटकना वह सुन रहा था हहाते की और मुंह की खिड़कियां खुल चुकी थी और लोग अपना सिर बाहर निकालकर अचरत से चारों ओर देख रहे थे सुनिए सुनिए नन्ना जेबी रेडियो आवाज लगाना नन्ना जेबी रेडियो ने आवाज लगाना जारी रखा तब फाटक को ठेल कर खोल दिया गया और कुछ लोग उस सोर मचाने वाले जेबी रेडियो की इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए रेडियो पर कोई मूर्खतापूर्ण नाटक चल रहा है लगता है एक झुकी कमर वाले बूढ़े ने कहा उसने अपने कंधे उचकाये और पैर घसीटता सड़क पर वापस आ गया दूसरों ने भी सहमति मसीर हिलाया और उसके पीछे पीछे निकल आए इर्द ईदू ईदू तुम फाटक पर क्या तुम्हारा रेडियो पड़ा है खिड़की में से किसी ने आवाज दी नन्ना जेबी रेडियो उस खतरे को ताड़ गया उसमें वो फंसने वाला था। बिना समय बर्बाद किए चार दीवार में सुराग के रास्ते चुपके से बगल वाले बाग में खिसक लिए वहां से वह तीसरे बाग में पहुंचा और यहाँ तीन आदमियों से वह लगभग टकराते टकराते बचा पहला वाला गहरे रंग के सूट में एक मोटा सा शख्स था और हेट लगाए हुए था उसकी बाह से एक लंबा छाता लटक रहा था दूसरे आदमी ने चार खाने का कोट और कपड़े वाली टोपी पहन रखी थी तीसरे व्यक्ति के नाक पर धातु के फ्रेम वाला चश्मा था और उसके काले मुलायम बाल पूरी तरह हाथ साफ कर जाएंगे चश्मे वाले आदमी अवस्था में फुस फुसाया जरा सोचो तो दो जायकेदार मलाई के नन्ना जेबी रेडियो फौरन समझ गया कि उन आदमियों के रूबरू खड़ा है जिनको उसने कुछ देर पहले बात करते सुना था वह क्या करे क्या वह एक बार फिर सुने क्या एक बार फिर सुनो सुनो की आवाज लगाए लेकिन घोषणा को एक बार फिर एक रेडियो मान लिया जाएगा लोगों को अभी जेबी रेडियो के खुद से ही चलते फिरते और बात करते देखने की आदत नहीं पड़ी है मुझे खुद ही इन रुटेरों को रोकना होगा जेबी रेडियो ने पल भर भी झिझ के बिना यह फैसला ले लिया मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल लूंगा उसने आत्मविश्वास के साथ सोचा भी में सड़क पर की हिम्मत नहीं पड़ेगी परंतु बिच्छू बूटी मुझे तो टंक मार ही नहीं सकती जब शाम का झुटपुटा फैल गया तो हमारा नायक जैसे तैसे धींगा मुस्ती करते बाहर निकला और ब्रून की दिशा में चल दिया रास्ता भूल जाने का कोई डर नहीं था क्योंकि हाल ही में खुली बेकरी की दुकान ब्रून का उसे दर्जनों बार विज्ञापन करना पड़ा था हरे और लाल रंगों वाला एक नियोन नाम पट्टा प्रवेश द्वार के ऊपर जगमगा रहा था दरवाजे के सामने दिन प्रकाश जैस, था वे ताला तोड़ने की हिम्मत कर बात याद करते हुए सोच रहा था दुकान का पिछड़ा दरवाजा एक सक्रे आंगन में स्थित था दरवाजे के निकट वाली डिब्बों की ढेरी पड़ी हुई थी हमारा नायक किसी तरह चढ़कर बिल्कुल तली वाले डिब्बे में पहुंच गया और वहां बैठकर इंतजार करता रहा जल्दी उसे पिछड़ पिछवाड़े वाले, पिछ वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते दबे कदमों की आवाज सुनाई दी। अंधेरे से तीन मूर्तियां चौकने पन के साथ अपना रास्ता टटोलते नमूदार हुई टार्च से निकली रोशनी की किरणें दरवाजे पर फैल गई और एक भारी भरकम भूरे से ताले को ढूंढ निकाला एक काले दस्ताने वाले हाथ ने उसे उत, उतावले से थाम लिया जब दूसरा हाथ ताले की तरफ बढ़ा उसने धातु से बनी ताली का गुच्छा पकड़ रखा था जिसमें छोटी छोटी तमाम चाबियां लटकी हुई थी सुनिए सुनिए नाना जी भी रेडियो अचानक चलने लगा ठीक इसी वक्त तीन व्यक्ति पिछले दरवाजे के रास्ते से ब्रून में घुसने की कोशिश कर रहे हैं सुनिए सुनिए ठीक इसी वक्त तीन पिछ... व्यक्ति पिछले दरवाजे और अरे हाय वो दरवाजे पर उठा पटक आवाज सुनाई दी टॉर्च नीचे टॉर्च नीचे गिर गया था और जमीन पर पड़े कपड़े की टोपी ताली के गुच्छे हेट और धातु वाले फ्रेम की एक एनक पर रोशनी फेंके जा रही थी उनके मालिक घटनास्थल से चंपत हो चुके थे वह मारा नन्ना जेबी रेडियो खुशी से भर उठागोड़ो के पीछे खुशमिजाजी के साथ सीटी बजाता वह भागा सड़क किनारे चौड़ी पटरी को चीरते हुए थे और, रेडियो रेडियो और वो पूरी सड़क जेबी रेडियो की भोपू जैसी आवाज से गूंज रही थी सुनिए सुनिये ये तीन आदमी जिन्होंने अभी अभी ब्रूम में मारने की कोशिश की थी अब यहां से भागे जा रहे हैं सुनिए सुनिए छाते वाला मोटा आदमी जो समूह का अगुआ था सुस्त पड़ गया था उसका दम फूलने लगा था उसने एक नजर अपने पीछे डाला और हाफते हुए जोर-जोर से सांस लेते हुए बड़ पड़ा है। रुक जाओ यारों, यारो या या महज एक डिब्बा है तीनों तेज धावक इतने झटके से रुके कि हमारा जेबी रेडियो उनसे लगभग टकराते-टकराते बचा। तो यह मामला है चारखाने कोट वाला बुध बुदाय व सर से पाँव तक काप रहा था मेरे प्यारियों मेरे प्यारे साथियों मैं इसका मुंह बंद करने के लिए तड़प रहा हूँ वह आदमी जिसने अपना एनए खो दिया था उत्कंठा के साथ बोल पड़ा उसने अपने मोटू मित्र का छाता झपट लिया और तड़ाक से खींचकर एक जमाया लेकिन चूंकि उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था और सड़क की बत्ती जल नहीं रही थी इसलिए नन्हे जेबी रेडियो पर उसका निशाना चूक गया और छाता चार खाने कोट वाले आदमी के कांपते पंजे पर उतर पड़ा उसके मुंह से खून जमा देने वाली चीख निकली और वह मारने वाली दिशा में जा गिरा प्रहार करने वाला अपना संतुलन बनाए न रख सका और वे दोनों अपने तीसरे मोटे हाथ साथी को भी लिए दिए गिर पड़े क्योंकि दुर्घटनावश उसकी गर्दन छाते की कूप में फंस गई थी और तीनों ही लड़खड़ाकर एक दूसरे पर गिरते पड़ते तत, तथा से बाहर होकर हुए गठर की में के पड़े रहे। अपने पैरों पर खड़े होने में काबिल हुए तो मोटा आदमी मोटा आदमी जेबी रेडियो के आगे झुका और क्षमा मांगते हुए कहने लगा मैं माफी चाहता हूं मुझे गहरा दुख है कि हमने आपको चोट पहुंचाने की बात भी सोची चारखाने कोट वाले आदमी ने अपने पैर की उंगलियों को सहलाते हुए आगे जोड़ा सचमुचि जो पहले तो मुंह बाए सुनता रहा और फिर कहीं जाकर उसके पल्ले उसके पल्ले बात पड़ी उन तीनों सेंधमारों पर यह छाप पड़ी थी कि यह जेबी रेडियो ही था जिसने उन्हें एक ढेर की शक्ल में चारों खाने चित्त कर दिया था इससे उसमें और अधिक साहस का संचार हुआ बोलने की अपनी स्वाभाविक शैली भूलकर उसने आदेश दिया कतार में खड़े रहो नागरिक सेना की चौकी पर कूच करो वे लोग आज्ञा का पालन करते हुए अपने हाथ में कितना शक्तिशाली और असरकारी उपकरण रथ छोड़ा है चार खाने कोट वाले आदमी चारखाने कोट वाला आदमी रोक खा गया था कितना भयानक जेबी यंत्र ऐसे सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं जिनके बारे में हमें कभी पता तक नहीं चलेगा होगा मैं एक बार फिर से, एक ताल, बन और चिकने पर अब से एक की तरह जिंदगी शुरू करें मोटा आदमी अपनी राह चलते चलते एकाएक -एक रुक गया और विनती करने लगा वो महामहिम हमें गिरफ्तार मत कीजिए अगर आप इस बार हमें छोड़ दे तो हम अपनी जिंदगी में फिर कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे हम वादा करते हैं बाकी दोनों भी इसमें शामिल हो गए तथा और भी अधिक दयनीय ढंग से याचना करने लगे उनके उनकी दुख। अच्छी बात है अब चलते बनो लेकिन अपने वादे को याद रखना नहीं तो अगले ही पर्वे जा चुके थे पटरी पर बस छाता पड़ा रहा था पड़ा रह गया था मोटा आदमी उसे हड़बड़ी में छोड़ गया था नन्हे जेबी रेडियो ने उसे हल्का सा धक्का दिया छाता आश्चर्यजनक रूप से भारी था पास से देखने परखने पर पता चला कि कपड़े के सिलोटों में लोहे का एक मोटा डंडा छुपा हुआ था वो कोई असली छाता नहीं बल्कि छोड़ा पॉप गाने के धुन पर सीटी बजाते हुए हमारा नायक मुड़कर पार्क की ओर चल दिया ऐसी कड़ी मेहनत वाले दिन के बाद उसे आराम की बेहद जरूरत थी जल्दी एक नए दिन की शुरुआत होने वाली है और नया काम जैसा की मोटे आदमी ने शायद कहा होता पूरा होने की राह तक रहे चिकने बालों वाले आदमी ने आगे है जोड़ा होता। अरे प्यारे पाठक साहो और चॉकलेट के प्रति तुम्हारी लालसा को हमेशा के लिए छीन लेता है जेबी रेडियो और सफरी घड़ी नन्ना सा जेबी रेडियो दहलीज खिड़की के दहलीज पर अड्डा जमाए बाहर आते की ओर देख रहा था पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी सर्दियों का उन्हें इंतजार था खिड़की से बहुत दूर नहीं पतझड़ के सुनहरे पत्तों का विशाल ढेर पड़ा हुआ था सूरज में अभी भी गर्मी थी और खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी अकस्माती जेबी रेडियो ने मदद के गुहार लगाते करुणा से भरी एक कमजोर सी आवाज सुनी यह एक अजीब आवाज थी जिसे सिर्फ एक जेबी रेडियो ही सुन सकता था जेबी रेडियो का दिल बहुत कोमल था उसने यह पक्का निश्चय कर लिया कि मुसीबत में पड़ा शख्स चाहे जो भी हो वो उसकी मदद अवश्य करेगा आहिस्ता आता करके वह खिड़की के के बिल्कुल किनारे की और अपने पत्तियों के, पर गिरा कुछ करने के बाद और में हाथों को पार किया बगीचे से गुजरा और साहेबान के पिछवाड़े एक खंडक के किनारे यहां पहुंचा पीड़ा भरी पुकार थोड़ी और देख तेज सुनाई देने लगी थी रोने वाला कहीं आस पास ही था और वास्तव में वही था वह एक धातु का डिब्बा सूखी टहनियों की ढेरी के नीचे नजर आ रहा था। उसके दो सुन से जुड़ा हुआ था पकड़कर आसानी से ले जा सकते थे श्रीमान चतुर्घड़ी बोल पड़ी मुझे अपना हार्दिक आभार प्रकट करने की इजाजत दीजिए आपका व्यवहार आपके उदार मन के होने की वकालत करता है अरे छोड़ो चर्चा अभिवादन में झुकी और सम्मानपूर्वक कहने लगी मुझे अपना परिचय देने की इजाजत दीजिए मैं एक संगीतकार सफरी घड़ी हूँ परसरों परसों के दिन मैंने अपना सौवा जन्मदिन मनाया था एक संगीतकार सफरी घड़ी इसका मतलब क्या है जेबी रेडियो अचरज में पड़ गया एक मिनट रुकिए, अभी आप फौरन समझ जाएंगे और डिन डिन की सी रुक रुक आने वाली आवाजें उस जब धुन बंद हो गई तो उसने पूछा क्या तुम दूसरी धुन बजा सकते हो नहीं तो वो भला किस लिए बुढ़ो घड़ी को की घड़ी ने प्रतिवाद किया आप इस प्रकार मेरे सम्मान को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं घड़ी सांझ ने मुझे एक दुर्लभ किस्म की ढाला है मुझ पर किसी आघात और धूल का कोई असर नहीं होता मैं एक सफर करने वाली घड़ी हूं जब डाक बग्गी किसी ऊबड़ खबड़ सड़क पर मुझे झटका देती तो बिना किसी कठिनाई के मैं उसे झेल जाती हूँ को विशेष बात नजर नहीं आई थोड़ा बहुत झटका लगने पर भी उसे कोई खास आपत्ति नहीं होती फिर उसने घड़ी से पूछा तुम यहां कैसे आप पूछे मैं एक अच्छी भली पेटी में लंबे समय से पड़ा हुआ था इस इंतजार में कि मुझे फिर से सफर पर निकलना है परंतु आज एक नालायक नौजवान ने मुझे पेटी से बाहर निकाला और यहाँ पर फेंक दिया जहां से निकलने में श्रीमान अपने कृपा पूर्वक मेरी मदद की घड़ी ने विस्तार से बताया और साथ ही जल्दी से यह भी जोड़ दिया यदि आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि मेरे उदार कि आप कौन है रेडियो ने वाई और, और यह बताया किसका कि किस संगीत को पकड़ लेता है लेकिन सफरी घड़ी इसे समझ ना सके उसे सिर्फ इस बात पर हैरत हो रही थी कि जेबी रेडियो अपने मालिक को जगाने का काम नहीं कर सकता था अंत में सफरी घड़ी ने समझदारी के साथ कहा हर आदमी का अपना अपना पेशा है मुख्य बात यह है कि वह अपना काम अच्छी तरह करे आपका सही हृदय व्यवहार यह बताता है कि आप एक उदार मन वाले उपकरण हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज बस यही है और अब श्रीमान आपकी इजाजत से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। कृपया एक बार फिर से सफर पर जाने में, में, में मेरी सहायता कीजिए यह हमेशा मेरी सबसे बड़ी चाहत और अभिलाषा रही है रेडियो को यात्रा करने में कोई तुक नजर नहीं आया क्योंकि वह तो पूरी दुनिया का समाचार घर बैठे ही पा लेता है लेकिन अगर सफरी गाड़ी ने यात्रा पर निकलने की बात थान ही ली है तो वह संभवतः मना नहीं कर सकता जेबी रेडियो ने अपना एरियल ऊपर की ओर तान दिया, कान लगाकर सुनता रहा और तब जोर से बोल उठा चलो, चल दे। वे अपना रास्ता बनाते हुए बाघ के बीच से गुजरे झटपट आते को पार किया और गैराज के सामने खड़ी एक लाल रंग की कार के निकट आकर ठहर गए गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और चालक इंजन पर काम कर रहा था चलो अंदर बैठ जाए जेबी रेडियो ने निर्देश दिया वे किसी तरह अंदर घुसे और पिछली सीट पर आराम से बैठ गए डिब्बों और पेंसिल के सामानों से वो भरा हुआ था और उनके छुपने के लिए एक आदर्श जगह मुहैया करा रहा था वे एक बड़ी सी पेटी के ऊपर चढ़ने के बाद किसी तरह पिछली खिड़की से बाहर देख सकने की स्थिति में थे कितनी अजीब बग्घी सफरी गाड़ी को आश्चर्य हुआ लगता है घोड़े अभी अस्तबल में है और भला उन्हें जोता कैसे जाएगा मुझे बम तो दिखता नहीं जे रेडियो हंसने लगा कौन से घोड़ो की तुम बात कर रहे हो इसे मोटर कार कहते हैं ये अपने से ही चलती है अच्छा अच्छा अब मैं समझा लगता है यह स्वचालित वाहन है जब मैं छोटा था तो लोगों को एक दिन एक ऐसी सवारी गाड़ी में गाड़ी बनाने के संभावनाओं पर बहस करते सुनता था वे इसमें सफल हो हो गए लगते हैं लेकिन इसके पहले मुझे इसे देखने का अवसर नहीं मिल पाया था मैं देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ कि यह अपने आप को कैस, खींचता कैसे है सफरी गाड़ी खुश मिजाजी से चहक रहा था चालक स्टीयरिंग पर जा बैठा इंजन को चालू किया और लाल मोटर कार झटके से सड़क पर बढ़ चली यह घुमाव पर इतनी तेजी से मुड़ी कि सफरी गाड़ी एक तरफ को लुढ़क गई बाप रे ऐसे जबरदस्त ढंग का उछलना सफरी गाड़ी गुस्से से, से भुनभुनाया जेबी रेडियो की सहायता से खुद को उठाकर वब्बारा की ओर देखने लगा पेड़ मकान लोग बाग और दूसरे वाहन पलक झपकते ही गुजर जाते सफरी गाड़ी को मुश्किल से ही उनकी झलक मिल पाती थी यह घर कैसा वह कुछ पूछना शुरू ही करता कि वे पीछे छूट चुके होते इसलिए जेबी रेडियो किसी भी चीज के बारे में उसे ठीक ढंग से समझा नहीं पाया यह कोई बहुत अच्छा नहीं है सफरी घड़ी बोल ऐसी तेज रफ्तार से चलते हुए तुम कुछ भी अच्छी तरह से देख नहीं सकते अचानक लाल गाड़ी सड़क के इस पटरी से उस पटरी और फिर उस पटरी से इस पटरी पर लहराने लगी चालक को झपकी आ गई थी पिछली रात वह सो नहीं पाया था अरे घोड़े फिर से उछल पड़े और यह गाड़ीवान अपनी गति पर ऊंग रहा है सफरी घड़ी भय से चिल्ला उठा लेकिन वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने वही परिचित धूम और चालक चौक कर जाग पड़ा ठीक वक्त पर की, की को दाहिनी और घुमाया जा सके अन्यथा वे सभी अपने आप को खाई में पड़ा पाते यह एक बहुत बड़ा विचार था जेबी रेडियो ने आदर के साथ कहा इस तरह के नालायक गाड़ीवान को कानून के हवाले कर देना चाहिए सफरी घड़ी बोल पड़ा वो थोड़ी नाराज हो गया था वो थोड़ी नाराज हो गई थी दूसरे ही पर्व लगभग गर्व के भाव से बताने लगा मैं आपको बताता हूँ मेरे आदरणीय साथी कि मैंने कैसे एक बार अपने मालिक को डाकुओं के दल से बचाया था हाँ तो घटना कुछ इस प्रकार घटी थी मेरा मालिक बग्गी में सफर करते हुए कोने में बैठा ऊँग रहा था मैं खिड़की के पास खूटी पर हुआ था सड़क के दोनों ओर घना और अंधेरा जंगल था अचानक मैं देखता क्या हूं कि जंगल से निकलकर आदमियों का एक झुंड हमारे सामने आ गया और मार्ग को घेर लिया गाड़ी ने रास इतनी जोर से खींचा की घोड़े अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए बग्गी झटके से रुक गई उन अजीब अजनबियों ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली अब मैं उन लोगों को नजदीक से देख सकता था उनमें से एक आदमी की एक आंख पर काली पट्टी बंधी हुई थी और दूसरे ने अपने दांतों के बीच एक शिकारी चाकू पकड़ रखा था वे लुटे रही थे इसमें निस्संदेह कोई इसमें संदेह की कोई गुंजाइश न थी लेकिन मेरा मालिक अभी भी गहरी नींद में था तब मैंने अपनी छोटी सी धुन बजाई अगले ही क्षण मेरा मालिक पूरी तरह से जाग उठा वो बेशक यह समझ चुका था कि मामला क्या है उसने अपना पिस्तौल पकड़ा और धाए वो यूं चल पड़ी घोड़े उछल पड़े लुटेरों ने दूसरी गोली छूटने का इंतजार नहीं किया वे भाग निकले हां बिल्कुल यही हुआ था ठीक इसी समय एक अश्ली धमाके से वे दोनों चौक पड़े गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी और वह हिचकुले खाती हुई चलने लगी थी फिर तो डाकू आ गए सफरी घड़ी डर से चिल्ला उठी अरे नहीं इंजन में कुछ खराबी आ गई है को आ गए सफरी से चिल्ला उठी अरे नहीं इंजन में कुछ आ गई है हड़ताल पर जाने को तैयार है चलिए हम यही उतर जाए मुझे ऐसी गाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं जिसके घोड़े हड़ताल पर चल देते हैं और जिसका गाड़ी वन गाड़ी चलाते समय ऊँगता रहता हो यह घृणित है और फिर आस पास के गई क्षेत्रों को आप वास्तव में सराह भी नहीं पाते वे तेजी से जैसे उड़ते हुए गुजर जाते हैं जेबी रेडियो के पास अपने संगीत के पीछे पीछे कार से उतर जाने के अलावा और कोई चारा न था मील के पत्थर के पास खड़े खड़े जेबी रेडियो ने सफरी घड़ी को थोड़ी दिलासा देने की कोशिश की उसने कहा तुम्हें पता है कि लोगों ने उड़ना भी सीख लिया है अरे घड़ी का चेहरा खिल उठा उड़ना ही तो मेरी असली खातिरदारी होगी एक बार मुझे बग्घी की छत पर ले जाया गया था हालांकि वहां से भी दृश्य अद्भुत दिखाई पड़ रहा था मा महिम कृपया मुझे ऐसे किसी भले आदमी के पास ले चलिए जो उड़ना जानता हो डाला इसने तो एक रॉकेट चांद के लिए छूट नहीं वाला है और चले जेबी रेडियो ने अपने साथियों को अपने पीछे आने का इशारा किया मैं तुम्हें एक उड़ने वाले सज्जन के पास ले चलता हूँ सफरी घड़ी ने बड़ी खुशी के साथ आदेश का पालन किया वे कुछ समय तक घने जंगल में चलते रहे फिर एक विशाल मैदान से होकर गुजरे और अंत में वे एक रॉकेट के निचले सिरे के पास आकर खड़े हो गए रॉकेट की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि उसका ऊपरी सिरा बादलों के बीच छुप गया था तब उन्होंने देखा कि एक लिफ्ट भन भनाती आवाज के साथ नीचे उतर रही थी जल्दी करो जेबी रेडियो चिल्लाया और वो झट से छलांग लगाकर ऐसी जगह पहुंच गए जहां डिब्बे और पेटियां ऊपर भेजे जाने के लिए तैयार रखी हुई थी हम इस पेटी में छिप जाते हैं जेबी रेडियो ने अपने साथी से कहा सफरी घड़ी किसी तरह से ऊपर चढ़ा और पेटी के ऊपरी सिरे पर पहुंचकर गायब हो गया परंतु इसके पहले कि जेबी रेडियो अंदर सरकता दो आदमी आए और पेटी को उठाकर लिफ्ट में रख दिया और फिर वह फिर नीचे नहीं आया जाहिर है कि सभी आवश्यक चीजें रॉकेट में पहले ही चढ़ाई जा चुकी थी जेबी रेडियो कुछ देर तक रुका रहा और फिर दुखी मन से घर जाने के लिए लौट पड़ा उस सफरी गड़ी को जो यात्रा के लिए पागल था वो पसंद करने लगा था फिर भी यह अच्छी बात थी कि डेलिंडिन सुरक्षित ढंग से रॉकेट पर चढ़ने में कामयाब हो गया था जेबी रेडियो को सहसा वही आवाज़ सुनाई दी जिसने बहुत वक्त नहीं हुआ जब मदद की गुहार लगाई थी लेकिन वो अब वो अब आवाज कह रही थी आपने मेरे प्रति जो सही हृदयता दिखाई उसने मेरे दिल को गहरे छू लिया है मैं तह दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यह जगह अद्भुत है कितने दुख की बात है कि आप पीछे छूट गए हम जल्दी फिर मिलेंगे मेरे दयालु मित्र जेबी रेडियो जिस समय राजमार्ग की ओर मुड़ा कान के पर्दे फाड़ देने वाली गड़गड़ाती आवाज जंगलों के पीछे से सुनाई दी कौंधती आग्ने सफेद पुच्छल सहित रॉकेट आसमान की गहराइयों में गुम हो गया जिस समय नन्हा रेडियो घर पहुंचा उस समय तक वह थककर चूर हो चुका था एक अंतिम प्रयास कर वह किसी तरह जल निकास पाइप पर चढ़ गया और अपनी परिचित खिड़की की दहलीज पर जल्दी ही जा पहुंचा अपने आप को उसने आराम से जमा लिया और फौरन ही गहरी नींद सो गया सुबह के वक्त जे रेडियो चौक कर पड़ा वह अंतरिक्ष केंद्र से घबराई हुई आवाजें पकड़ रहा था वैज्ञानिक योजनाकार और परिचालक सभी एक साथ चिल्ला रहे थे क्या हो रहा है यह सब चांद पर उतरने वाले रॉकेट में अजीब आवाज कैसी है हमें सूचना दे की उसमें क्या गड़बड़ी आ गई है एक अंतरिक्ष यात्री एक अंतरिक्ष यात्री की प्रफुल्लित आवाज ने, ने जवाब दिया सब ठीक है और खुश मिजाज और खुश मिजाज यात्री के लिए धन्यवाद लेकिन वैज्ञानिक योजनाकार और परिचालक सभी एक समय स्वर में बोलने लगे कौन सा सा यात्री क्या तुम सनक गए हो बकवास बंद करो कृपया हमें रिपोर्ट करो। क्या चल रहा है मुण? एक अंतरिक्ष यात्री की आवाज ने ये पेश किया। हमारे साथ एक सफरी घड़ी मौजूद है यह कम से कम सौ साल पुराना है और कैसी प्यारी धुन यह बचाता है यह मुझे अपने दादाजी के घर की याद दिलाना है मेरा दादाजी दादा के पास भी एक ऐसी ही घड़ी हुआ करती थी जब हम बच्चे थे तो इसकी धुन हर रात सुनते थे और दादाजी हमें सोने के पहले कहानियां सुनाया करते थे सुबह के समय वही धुन हमें जगाती थी वह पुरानी झककी घड़ी ले जाने की इजाजत तुम्हें किसने दी योजनाकार गुस्से में मुंह से झाग फेंकने लगा हम इसे नहीं लाए जवाब आया परंतु इन तमाम जटिल आधुनिक यंत्रों के बीच इसका यहाँ होना हमारे लिए सभी बातों से बढ़कर है यह सुबह हमें जिस नरमी से जगाता है वह बहुत प्यारा लगता है जरा सोचो तो मैं रॉकेट इंजीनियर संभवता इसलिए बन पाया कि मेरे दादाजी ने उन्हें सफरी घड़ी का रहस्य मुझे दिखाया था परंतु अंतरिक्ष केंद्र में अभी भी भय का आलम था वे उस अपराधी को ढूंढ रहे थे जिसने चंद्रमा पर जाने वाले रॉकेट में पुराने ज़माने की घड़ी चोरी छिपे भेज दी थी परंतु वे शायद की, की, ही उसे अंतरिक्ष यात्रियों नमस्कार मुझे उम्मीद है कि भूले नहीं हो कि उस तरह की को दो दिन में एक बार चाबी देने की जरूरत पड़ती है नाना जेबी रेडियो मुस्कुराया हाँ तो महानुभा महानुभाव मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि आपको अपने नए मालिक और नया सफर कैसा लग रहा है अनुराग फ्रस्ट